श्री रामकृष्ण वचना अमृत परिच्छेद उन्यासी पाँच अप्रैल अठारह सौ चौरासी श्री राम कृष्ण आह त्रैलोक का क्या ही सुंदर गाना है राम क्या सब बिल्कुल ठीक होता है श्री राम कृष्ण हाँ बिल्कुल ठीक अगर वैसा ना होता तो मन को इतना क्यों खींचता राम आप ही के सब भाव लेकर गीतों की रचना की गई है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 हंसते हुए तुम अब जलाओ मत मुझे भला क्यों लपेटते हो सब हंसते हैं गिरेंद्र ब्राह्मणगण कहते हैं परमहंस देव में हैकल्टी ऑफ और ऑर्गेजाइज ऑर्गेनाइजेशन नहीं है श्री राम के इसका क्या मतलब मास्टर आप संगठन करना नहीं जानते आप में बुद्धि कम है यह कहते हैं श्री राम कृष्ण राम से अब यह बतलाओ मेरा हाथ क्यों टूटा तुम इसी विषय पर एक लेक्चर दो सब हंसते हैं ब्राह्मण समाजी निराकार निराकार कहा करते हैं खैर कहें उन्हें आदर से पुकारने ही से हुआ अगर अंतर की बात हो तो वे तो अंतर्यामी हैं। वे अवश्य समझा देंगे उनका स्वरूप क्या है परंतु यह अच्छा नहीं यह कहना कि हम लोगों ने जो कुछ समझा है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 बस हमारी भगवती एकमात्र उद्धार करने वाली है मैं वैष्णव चरण को सेजो बाबू रानी रसमणी के दामान श्री मथुरानाथ विश्वास के पास ले गया था वैष्णो चरण वैरागी हैं बड़ा पंडित है परंतु कट्टर वैष्णव है इधर सेजो बाबू भगवती के भक्त हैं अच्छी बातें हो रही थी इसी समय वैष्णो चरण ने कह डाला मुक्ति देने वाले तो एक केशव ही हैं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 इसीलिए दल मतांतर और झगड़े होते हैं धर्म के नाम पर लट्ठम लट्ठा मार काट यह सब अच्छा नहीं है सब उन्हीं के पस पर जा रहे हैं आंतरिकता होने पर व्याकुलता आने पर उन्हें मनुष्य प्राप्त करेगा ही मड़ी से, तुम यह सुनते जाओ वेद पुराण तंत्र शास्त्र उन्हीं को चाहते हैं वे किसी दूसरे को नहीं चाहते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 कोशिश करके देखो न जरा थोड़ा सा गोगृत छोड़कर भोजन किया करो शरीर और मन शुद्ध जान पड़ने लगेंगे